महाभारत शांति पर्व सततमो संघार क्रम का वर्णन याज्ञवल्क उच तत्वा सर्वसख्या च काल संख्या तथा च मैं प्रोक्तापुर संहारम अभी मे चुनो याज्ञवल्क जी कहते हैं राजन अब मेरे द्वारा क्रमशः बताई हुई तत्वों की संपूर्ण संख्या काल संख्या तथा तत्वों के संहार की वार्ता सुनो यथा संघर् जंतुसर्जन पुनः पुनः अनाद निधुनो ब्रह्मा नृत्य आज और अंत से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी किस प्रकार बारंबार प्राणियों की सृष्टि और संहार करते हैं यह बता रहा हूँ ध्यान देकर सुनो अहम क्षय मतो बुद्धवाशी स्वप्न मना तथा चोदया माथ भगवान अब जग तो नरम भगवान ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया तब उनके मन में रात को सहन करने की इच्छा होती है इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार के लिए प्रेरित करते हैं ततः शत सहस्रांशु अभ्यक्तना आदित्यो आदित्योजधग्निवत उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मजी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का रूप धारण करते हैं और अपने को बारह रूपों में अभिव्यक्त करके अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं चतुर्विधम महे पाल निर्द जरायुजाडज स्वेदजोदिज भूपाल नरेश्वर फिर वे अपने तेज से जरायुज अंड स्वेतज और उद्भिज इन चार प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को शीघ्र ही भस्म कर डालते हैं एक तुन्मेष मात्रेण जंगमं ठाणुजंगम कर्म पृष्ठ साम पलक मारते मारते इस समस्त चलाचल जगत का नाश हो जाता है और यह भूमि सब ओर से कछुए के पीठ की तरह प्रतीत होने लगती है जगत दग्ध्वामित बल केवलाम जगति तत अम्भसा बलिना क्षेत्र आपूरियति सर्वच जगत को दग्ध करने के बाद अमित बलवान रुद्र इस अकेली बची हुई समूचे पृथ्वी को शीघ्र ही जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं ततः कालाग्न महासाध्य तदंभोजात संचय विनष्टे भति राजेंद्र जा महान तदनंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर वह सारा जल सूख जाता है राजेंद्र जल के नष्ट हो जाने पर आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोर से प्रज्वलित होने लगती है तम प्रमेय ज्योतिबल जलम विभासुष्मा सप्तार्चिसम था भक्षेमस भगवान्यु वायु विचरती मृत प्राण त्रिय गुर्धम तथा संपूर्ण भूतों को गर्मी पहुंचाने वाली तथा अत्यंत प्रबल वेग से जलती हुई उस सात ज्वालाओं से युक्त आग को बलवान वायुदेव अपने आठ रूपों में प्रकट होकर निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं तम प्रतिबल भीम आकाशम ग्रसते हितम आकाशम ग्रसते चाधिकम तदनंतर आकाश उस अत्यंत प्रबल एवं भयंकर वायु को स्वयं ही ग्रस्त लेता है फिर गर्जन तर्जन करने वाले उस आकाश को उससे भी अधिक शक्तिशाली मन अपना बना लेता है। हैत्मा सोहंकार प्रजापति अहंकार महान आत्मा भूत भव्य भविष्य क्रमश भूतात्मा और प्रजापति स्वरूप अहंकार मन को अपने में लीन कर लेता है तत्पश्चात भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता बुद्धि स्वरूप महत्त्व, अहंकार को अपना ग्रास बना लेता है तमप्यानोपम्मात्म विस्व शिमघिमा प्राप्ति ईशानो ज्योतिरव्यय सर्वतः पाणीपादातर्वतोक्षे शिरोमुख सर्वतः शुच मल्लोकेमावृत्यष्ठती हृदय सर्वभूतानां पर्वाणुमात्रक अथ गृम त्यानों महात्मा विस्मेश्वर इसके बाद जिनके सब और हाथ पैर हैं सब और नेत्र मस्तक और मुख है सब और कान है तथा जो जगत में सबको व्याप्त करके स्थित है जो संपूर्ण भूतों के हृदय में अंगुष्ठ पर्व के बराबर आकर धारण आकार धारण करके विराजमान है अणिमा लघ्मा और प्राप्ति आदि ऐश्वर्य जिनके अधीन है जो सबके नियंता, ज्योति स्वरूप अविनाशी कल्याण में प्रजा के स्वामी अनंत महान आत्मा और सर्वेश्वर हैं वे पर ब्रह्म परमात्मा उस अनुपम विश्व रूप बुद्धि तत्व को अपने अधीन कर लेते हैं तथा समम अखयावृण भूतभव्य भविष्याण अहम श्रेष्ठारम अनगम तथा तदनंतर श्रास और विद्य रहित अविनाशी और निर्विकार सर्वस्वरूप परब्रम्ह ही शेष रह जाता है उसी ने भूत भविष्य और वर्तमान की सृष्टि करने वाले निष्पाप ब्रह्मा की भी सृष्टि की है ऐसोप्यग्रस्ते राजेंद्र यथावत समुदार अध्यात्म अधिभूत चिदैव चूयताम राजेंद्र इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संघार क्रम का यथावत रूप से वर्णन किया है अब तुम अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव का वर्णन सुनो इतिश्री महाभारत शांति पर्वणि मोक्षधधर्म परवड़ि याज्ञवल्क जनक संवाद द्वादशा अधिक शम इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञवल्क और जनक का संवाद विषयक तीन सौ बारहवा अध्याय पूरा हुआ